नमस्कार आप सुन रहे रेडियो महात्मा महात्मा गांधी गांधी के जयंती पर संदेश इस दुनिया को शांति और का का पाठ पढ़ाने की दिशा में योगदान समान अंतर है उनकी शिक्षा यही है कि सभी प्रकार के संघर्ष का समाधान अहिंसा से किया जा सकता है साथ ही इस विश्व में प्रतीक बड़ी और छोटी समस्याओं का समाधान शांति और अहिंसा से निकाला जाए ताकि इस विश्व में लोगों के रहने के लिए बेहतर माहौल का निर्माण किया जा सके आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी 90.4 फोर महात्मा गांधी सादा जीवन उच्च विचार सुनते रहो मज करते रहो राज पती पावन सीतार